श्री कृष्ण और नरकासुर का युद्ध इस तरह कह कर भगवान ने अंतापुर में प्रवेश किया जो कि नरक के धन का आलय था वहां पर उन वीर ने अनेक प्रकार के रत्न देखे थे वे सब शुद्ध रत्न समुदाय में एकत्रित हो रहे थे जैसे कोई पर्वत सोहैमान होवे वहां पर मुक्ता मणि और प्रवालों तथा बेदूर मणि का एक पर्वत सा ही लग रहा था रत्नकूट और वज्रकूट भी माधव प्रभु ने देखे स्वर्ण के वंचित ढेरों को रुक्म दंडों को और परिपूर्ण ध्वजों विचित्र वाहनों यानों और सैनिकों को देखा था यह सभी स्वर्ण और रत्नों से संचित थे यह महान मूल्य वाले और बहुत बड़े थे जो जो भी देखा जितना धन रत्न और मड़ियां थी उस प्रकार की उतनी नरक आले के अतिरिक्त अन्य स्थान में कहीं भी नहीं देखे गए जितना धन और जितने रत्न नरक के आले में थे वैसे ही उतने कुबेर यम और वरुण के यहां पर नहीं थे भगवान केशव वहां पर ही देवरसी नारद जी के साथ आए हुए थे उस अंतपुर के धन का अवलोकन करके जो सार तथा सारतर था पर वीरों के हनन करने वाले ने ग्रहण करने योग्य बहुत उनमें से ले लिया था भगवान विष्णु ने जो वैष्णवी शक्ति दी थी उसको भूम को हनन करके देवकी सुत ने वापस ग्रहण कर लिया पृथ्वी देवी और देवरसी नारद के सहित उस अवसर पर भगवान केशव ने भगदत्त भूम के सुत प्राग ज्योतिषपुर में अवशक्त करके उस पुर के मध्य में निविष्ट कर दिया था पृथ्वी ने उसी भगदत्त को अवशक्त देखकर अपनी मुक्ति के लिए भगवान के सबसे भी भक्ति की याचना की थी भगवान की सब नेवी देवर्षि नारद जी की अनुमति प्राप्त करके छथि के कहने से सुप्रसन्न मन से उस भक्ति को भगदत्त के लिए दे दिया था जिसे छत्र को वरुण को पराजित करके बहुम पहले ले आया था जो कि कांगचन का नाम से संयुक्त था उस छत्र को भगवान श्री हरि ने लिया था जो आठ भार स्वर्ण को प्रतिदिन श्रवित किया करता था जो एक कोस तक विस्तृत और आधे योजन तक पहुंचा था केशव भगवान ने समस्त उत्तम रत्नों तथा चार दांतों वाले गजों और 14000 पूजित परमादाओं को दैत्यों के समुदाय के द्वारा द्वारका के प्रति भेज दिया था पूर्व में जो देव कन्याएं नरक के द्वार लाई गई थीं और बलपूर्वक उनका हरण किया गया था उनके लिए हर्षी केशव भगवान ने वैनी बंध विमोचन किया था उनको अनेक वस्त्र और दिव्य भूषणों से संसकृत उनको विमान में बिठाकर सुद्रण और बलि रक्षकों से रक्षित करके वे शमुनी से अधिष्ठित द्वारका की जो भेजी गई थी जो सुरकन्याओं के लिए भूमिसुत ने मड़ियों का पर्वत बनाया था वह पर्वत मड़ियों और रत्नों के समूह से परिपूर्ण था और सूर्य के ही समान प्रभा से समन्वित था जगन्नाथ प्रभु ने उसको उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर स्थापित कर दिया सबको समर्पित करके सत्यभामा के साथ ही सुसुप्रसन्न श्री हरि समासीन होकर जगतपति भगदत्त और पृथ्वी से संभाषण करके आकाश के मार्ग से ही शीघ्र ही द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए गुरुण कांचन चिन्ह को मड़ी पर्वत को और सत्यभामा के सहित भगवान केशव को लेकर आकाश में से गमन करता हुआ चला गया शत्रुओं के हनन करने वाले केशव भगवान क्षण भर में द्वारका पहुंचकर सब बांधवों और गणों के साथ परमानंद को प्राप्त हुए थे इसी रीति से महामाया जगनमैय काल का नाम वाली काली जगतों के नाथ भगवान विष्णु को जो जगत के कारणों के करने वाले हैं ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं और जगत से परिपूर्ण हैं उसी भांति सम्मोहित किया करती हैं जो अनुराग और विराग दोनों से ही समन्वितहनन किया करते हैं वे नारियों में गुण होकर रमण किया करते हैं और दंदों से भी मोहित होते हैं हे विप्रों यह है आपके सामने मैंने कह दिया है जैसे नरक असुर हुआ था और जिस तरह से वरदानों का लाभ उसको हुआ था और जैसा भी कुछ उसका विचेष्टित अर्थात कृत्य था ऋषियों ने कहा कि गिरि की पुत्री काली कैसे जगत को प्रशुद्ध करने वाली हुई दक्ष की पुत्री ने तनु का त्याग करके हर को फिर अपना पति किस प्रकार से प्राप्त कर लिया था उसने पति की प्रभुता का आधा शरीर कैसे हरण किया था यह सब हम पूछने वाले हैं हे महामते आप भली भांति यह सब वर्णन कीजिए मार्कंडेय महर्षि ने कहा हे मुनि शार्दूल तो आप लोग श्रवण कीजिए कि जिस तरह से दाक्षायणी सती हुई और फिर गिरि की पुत्री ने जैसे पूर्व में आधा शरीर किया था पूर्व में दाक्षायणी सती ने शरीर का त्याग किया था उसी समय में हिमवान गिरि को मेनका मन से उत्पन्न हो गई थी जिस समय हिमाचल पर दक्ष कन्या हर के साथ खेलती थी उस समय में मेनका उसी हितेषणी हुई हे दुजों मैं उसकी सुता हूं यह मन में धारणा करके उसी समय देवी ने प्राण त्याग दिए और वह हिमवान की पुत्री हुई जिस समय पहले दक्ष के ऊपर क्रोध करके दाक्षायणी ने प्राणों का त्याग किया था उसी समय मेनका देवी सेवा की आराधना करने की इच्छा वाली हुई थी उसने महामाया जगत की धात्री सनातन योग निद्रा मोहिनी जो सब प्राणियों को मोहन करने वाली है और सब स्वर्ग वासियों की रक्षका है उसी सेवा का आराधना किया था उसने अष्टमी में उपवास करके नौमी तिथि में मोदकों वलियों पिष्टों और पायसों तथा गंद और पुष्पों से चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्ष तक प्रतिदिन सूची होकर पुत्र की इच्छा से बलि भांति पूजा की थी गंगा में औषधियों के प्रस्थ में मृत्तिका से परिपूर्ण मूर्ति का निर्माण करके पूजा करती थी किसी समय तो बिना ही आहार के रह जाती और किसी समय व्रत धारण करने वाली होती सेवा में अपने मन को निबिन्न्यस्त कर देने वाली उस मेनका देवी ने जो परम भक्ति की इच्छा रखने वाली थी 27 वर्ष व्यतीत किए थे 27 वर्षों के अंत में जगत की माता जगनमैय परम प्रसन्न हो गई थी और प्रत्यक्ष में प्राप्त होकर बोली देवी ने कहा हे देवी आपने जो प्रार्थना की थी वह मुझसे याचना करो मैं तुमको सभी कुछ दे दूंगी जो भी तुम्हारे हृदय में वांछित मनोरथ होवे इसके अनंतर मेनका देवी ने प्रत्यक्ष में समागत हुई कालिका का दर्शन करके उसने देवी को प्रणाम किया इसके अनंतर वह बोली देवी मैंने इस समय आपके प्रत्यक्ष रूप का दर्शन प्राप्त किया है हे सिबे यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं इसके अनंतर सबको मोहित करने वाली कालिका माता यह कहकर फैली हुई बाहों से मेनका का उसने आलिंगन किया इसके उपरांत उन्मेणिका देवी ने अविष्ट वाणियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में विराजमान सेवा का स्तुवन किया मेनका ने कहा जगत के धामों को क्रीणा करने वाली लोगों को धारण करने वाली चंडिका जगत की धात्री और सब कामों और अर्थ को धारण करने वाली को मैं प्रणाम करती हूं नित्य आनंद वाले ज्ञान से परिपूर्ण योग निद्रा जगत को प्रशुद्ध करने वाली शूद्रा सेवा विधाता शौर्य आदि के सब स्वरूप वाली को मैं प्रणाम करती हूं मायामती महामाया भक्तों के शोक का विनाश करने वाली कामकी वनिता चिति सेवा आपको मैं प्रणाम करती हूं सत्व के उद्रेक से मिथ्या जो यहां पर होने वाली है और जो नित्य प्राणियों की बुद्धि के स्वरूप वाली है वही आप यतियों के वंदन को छेदन करने हेतु है ऐसा कौन है जो तुझ जैसे द्वारा आपका प्रभाव कहने के योग्य होवे अर्थात प्रभाव को कोई भी मुस सरीका नहीं कह सकता जो आप सामों की सिद्धि की शक्ति हैं तथा जो आप अथर्ववेद के हिस्सा हैं वह आप नित्य कामा है और मेरे इष्ट को करें नित्य नित्य भागहीन पुरुष जिन उत्तम मात्राओं से भूतों का स्वर्ग प्रतीत होता है उनकी सदा नित्य रूपा शक्ति आप ही हैं कौन सी स्त्री जो आपके योगिक कथन करने से समर्थ हो आप जगत को धारण करने वाली ही माता प्रसन्न हो आप जगत वेद में रहने वाली शक्ति के रूप स्वरूप वाली हैं सूर्य के किरणों की दहा करने वाली शक्ति आप ही हैं आप चंद्रका की आल्हाद करने वाली शक्ति हैं आपका मैं स्तुवन करती हूं और अम्बिका को प्रणाम करती हूं योषित के प्रेमियों की आप योषा हैं आप उर्द रहताओं की विद्या हैं आप समस्त जगतों के स्वरूपों को धारण करके सृष्टि और प्रलय करने वाली हैं आप ही ब्रह्मा अच्युत और शिव के शरीरों के हेतु हैं आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए मैं आपको पुनः प्रणाम करती हूं इसके अनंतर वह जगतों की माता कालिका उन हम मेनका देवी से बोली थी कि जो भी आपका विष्ट वर हो उसका वर्णन कर लो इसके अनंतर यशस्वी मेनका ने सबसे प्रथम तो सौ पुत्रों के उत्पन्न होने का वरदान मांगा था जो पुत्र वीर पराक्रम और आयु से संयुक्त होवे ऋषि सिद्धि से भी युक्त होंगे इसके अनंतर एक कन्या के उत्पन्न होने का वरदान चाहा था जो सुंदर रूप वाली गुण गणों से शोभायमान दोनों कुलों का आनंद करने वाली और तीनों भुवनों में दुर्लभ होवे इसके पश्चात मुनियों के समान मेनका से भगवती ने कहा था जो मंद मुस्कान पूर्वक उसके मनोरथ को पूर्ण करती हुई थी देवी ने कहा आपके 100 पुत्र होंगे जो बलवीर से समन्वित होंगे उनमें मुख्य एक बलवान सबसे प्रथम होगा और आपकी पुत्री देवों मनुष्यों और राक्षसों के हित के लिए तथा संपूर्ण जगतों की भलाई के लिए मैं होंगे आप सुखपूर्वक प्रसव करने वाली तथा नित्य ही पतिव्रता आंवला रूप से संपन्न और सुभगा होंगी